के चरित्र से यह सबसे बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए प्रभु का प्रेम जिन्हें मिल गया उन्हें सब कुछ मिल गया आप कहेंगे कि कहा भाई डर लगता है लोगों से लोग कहेंगे भक्ति भगवान की कितनी ऊंची चीज है और कहा शराब से उसकी उपमा यह तो बहुत गलत और हम क्या करें श्री तुलसीदास जी महाराज ने यही उपमा दी जब श्री भरत राम जी से मिलने जा रहे हैं समाज के साथ तो कैसे जा रहे श्री तुलसीदास जी बोले ये सब नशे में है कौन सा नशा है करत मनोरथ जस जी जाके जाने सुरा सब छाके जाने सुरासब शराब बिना पिए बेहोशी की एक्टिंग अस्वाभाविक होगी शराब पीने के बाद बेहोशी स्वाभाविक होगी और इसी तरह भगवान की भक्ति जीवन में उतर जाए भीतर चली जाए तो जीवन की जो विशेषताएं हैं वे स्वाभाविक ही आ जाएंगी जीवन धन्य हो जाएगा जीवन सार्थक हो जाएगा भगवान का प्रेम आ जाएगा तो ही मांगे ऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग और इसीलिए भगवान के चरणों का प्रेम बड़ा अच्छा है अच्छा भगवान के चरणों को यहां पद कहा है और विभीषण जी ने दोनों पदों का अनुभव कर लिया रावण ने जो पद दिया था वह पद पकड़ा तो पद मिली चरण प्रहारा है ना राज्य का पद पकड़ा तो पद मिला पद प्रहार मिला राज पद पकड़ा तो पद प्रहार मिला और राम जी का पद पकड़ा तो राज्य पद मिला लंका अचल राज इसका अर्थ यह है कि हम लोग भले ही दुनिया में रहें पर दुनिया को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो दुनिया हाथ से निकल जाएगी और भगवान के चरणों को अगर पकड़ लेंगे तो गई हुई दुनिया भी वापिस लौट कर जीवन में आ जाएगी सुख शांति जीवन में आ जाएगा यह विभीषण जी की कथा का संकेत है विभीषण जी को राम जी की शरण मिल गई राम जी के चरणों का सानिध्य मिल गया सब कुछ मिल गया अब क्या चाहिए आ और सारी समस्या है तो चाह की ही अजब भगवान ही सब कुछ पूरा करने लगे तो हमारी चाह की जरूरत क्या है और झंझट तो चाह की है एक महात्मा शैली में बोलते थे कहते थे चाह पैसों से आनों में आती रही चाह आनों से रुपया बनाती रही चाह रुपयों से नोट भुनाती रही चाह नोटों से कोठी चुनाती रही चाह कोठी में मोटर मंगाती रही चाह मोटर से होटल में जाती रही चाह होटल में बोतल खुलाती रही चाह क्या क्या न करती कराती रही चाह पा, पाली जिन्होंने वो पीले हुए और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए और चाह जर से लगी जी जरा हो गया और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए अब क्या चाहिए अजब भगवान न मिले सब कुछ मिल जाए तो किसी काम का नहीं एक भक्त ने कहा भांति भांति भोग मिले अंगहु हु अरोग मिले सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में धन अरुधाम मिले अरु नाम मिले राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में भगवान ऐसी तड़प एक महात्मा से किसी ने पूछा कि तो भगवान कैसे मिले महात्मा बोले बस यही सोचा करो कि कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले भगवान कैसे मिले आ देखो हर कोई नहीं समझ सकेगा क्यों नहीं समझ सकेगा इस दर्द को स्वामी रामतीर्थ जी के पास टेहरी नरेश गए टेहरी के राजा कहा आप बराबर कहते हो कि मुझे मैं राम और मैं राम में आत्मा ब्रह्म ब्रह्म आत्मा ये समझ में नहीं आता ये कहीं साइकोलॉजिकल प्रभाव तो नहीं है कुछ मानसिक कैसे लगने लगा हो कि मैं ब्रह्म जैसे किसी पागल को लगने लगे कि मैं इस देश का राजा हूं तो ये कुछ सिर फ्री बात तो नहीं कि मैं ब्रह्म हूं और अगर सचमुच ऐसा अनुभव होता है आपको तो जो आपके भीतर वह हमारे भीतर तो हमें क्यों नहीं होता अनुभव आपको ही क्यों होता है और अगर ये सच है तो वह कैसा है वह आत्म तत्व वह ब्रह्म तत्व कान से उसकी आवाज सुनी जा सकती है आंख से देखा जा सकता है नासिका से सूगा जा सकता है सना से चखा जा सकता है हाथ से पकड़ा जा सकता है स्वामी जी बोले नहीं राजा साहब बोले तो होता ही नहीं है और अगर होता है तो अनुभव आपको ही क्यों होता है? हमको भी होना चाहिए स्वामी जी ने कहा कि भाई फिर कभी बात करेंगे बैठो अभी तो बैठ गए राजा साहब बड़े खुश है कि हमारा जवाब स्वामी जी के पास भी है नहीं लेकिन राजा साहब जब चले तो प्रणाम किया तो स्वामी जी संतों की युक्तियां स्वामी जी ने बड़ी जोर से एक मुक्का उनके यहां पसलियों में जोर से यहां तो राजा साहब को कल्पना ही नहीं थी कि आशीर्वाद ऐसे भी मिलेगा और तो जोर का दर्द हुआ तो ऐसे पकड़ के बैठे स्वामी जी बोले क्या हुआ क्या हुआ राजा साहब बोले स्वामी जी दर्द हो रहा है। दर्द आंख से दिखा सकते हो दर्द कैसा है? हमारे हाथ में पकड़ा हो दर्द कैसा है उसकी आवाज सुने कि दर्द क्या बोल रहा है उसको चक्कर देखें कि स्वाद कैसा है उसमें गंध कैसी है सूंघ कर देखें। स्वामी जी बोले बेकार की राजा साहब बोले बेकार की बात मत करो ना उसे चखा जा सकता है न छुआ जा सकता है न देखा जा सकता है न सूंघा जा सकता है स्वामी जी बोले तो होता ही नहीं होता ही अरे बोले होता क्या हमसे पूछो हो रहा है स्वामी जी बोले तो जहां तुम्हें हो रहा है वो पसली तो हमारे पास भी हमें क्यों नहीं हो रहा है तुम्हें हो रहा है हमें क्यों नहीं हो रहा राजा साहब बोले अरे सबको थोड़ा ही होता है जिसे चोट लगती है उसी को होता है स्वामी जी बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ये भगवान के नहीं मिलने का दर्द उनको होता है जिन्हें सदगुरु की वाणी की चोट लगती है हर किसी को नहीं होता परमात्मा का अनुभव उन्हें होता है जिन्हें संत की वाणी की चोट लगती है जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ छल चल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है उसी मानस में हमें वह सामला सरकार मिलता है हा हा भगवान ऐसे गोपियां कहती निशन बरसत नयना हमारे भगवान श्री राम कृष्ण देव से किसी ने कहा भगवान कैसे मिले का तड़प से उनके लिए तड़पो उनके लिए रो आता है रोना तड़प होती है हाँ होती है लेकिन वो मिले नहीं श्री रामकृष्णदेव बोले बाद में बताएंगे कि तड़प कैसी होनी चाहिए अभी चलो गंगा जी नहाया ले गए गंगा जी स्नान कराने और वो व्यक्ति जैसे ही स्नान के लिए डुबकी लगाए लगाने लगा श्री राम कृष्णदेव ने उसका सिर ही पकड़ के दबा दिया थोड़ी देर बाहर निकलने ही नहीं दिया अब वो छटपट आया जब ज्यादा ही छटपट तो छोड़ दिया बाहर निकला अरे महाराज ये क्या कर रहे थे श्री कृष्ण देव ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे बोले उत्तर दे रहे थे कि प्राण दे रहे थे महाराज हमारे अजय बोलो तुम्हें क्या याद आ रहा था छठपटाहट में बोले बस ये लग रहा था किसी तरह निकल जाए तड़प रहे थे तुम बाहर निकलनी बहुत छटपटा रहे थे बोले बस ऐसी ही छटपटाहट जिस दिन उनके लिए हो जाएगी उसी दिन वे मिल जाएंगे ऐसी तड़प होनी चाहिए छतरा अजय एक बात और है कोई दाल बनाना चाहे और पानी को रोज कुनकुना करके छोड़ दे साल भर में भी नहीं बनेगी रोज तो करते हैं रोज तो। उतने से नहीं होगा और एक ही दिन में पानी खोला दिया जाए तो दाल सिद्ध हो जाए अगर ऐसी तड़प जग जाए आह प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना लेकिन यह तड़प भी भगवान की कृपा से ही मिलती है यह प्रेम यह आंसू ऐसे ही नहीं दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम श्याम है दिल में द्रग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती ये बरसात ये सिद्ध कर रही है कि भगवान की कृपा और ऐसी तड़प के बाद जिसे भगवान मिल जाए उसे और क्या पाना शेष रहा इसीलिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विभीषण जी धन्य धन्य धन्य हो गए सब भांति विभीषण की बनी विभीषण जी की सब तरह से बन गई भगवान मिल गए अब आनंद ही आनंद राम जी मिल गए अब और क्या पाना शेष रहा बस प्रभु बस सब कुछ मिल गया पद की भी इच्छा नहीं अब तो पद कमल मिल गए भगवान ने कहा अजय यह भी एक अजीब बात भक्त की इच्छा नहीं है पद पर बैठने की पर भगवान कहते तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा हम तुमसे जो काम कराना चाहेंगे वह करोगे बैठो पद पर और विभीषण जी को राज्य पद दिया ही और देखो हमेशा यही घटना घटी विभीषण जी कहते हैं कि हम पद कमल छोड़कर कहीं ना जाएं भगवान ने कहा पद कमल मन में याद रखना पर हमारी आज्ञा राज्य पद पर बैठो तुमसे ये काम कराना है और यही आप देखो श्री रामकृष्ण देव ने भी स्वामी जी से यही कहा था जब स्वामी जी कहते थे कि मैं निरंतर डूबा रहूं, उस भूत में उस दिव्य आनंद में जब कभी वृत्ति बहिर्मुखी हो तो तन की भूख मिटाने के लिए जो मिले वह उधर में डालकर फिर डूब जाऊं तब श्री राम कृष्ण देव ने उनको कहा कि यह उचित तो नहीं है तुम्हारे द्वारा कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होना है और वह कार्य हुआ भगवान भी अपने भक्त के द्वारा माध्यम से जो कराना चाहते हैं वह है कराते हैं भगवान मिल गए राम पद मिल गया और राज्य पद मिल गया लेकिन विभीषण जी से किसी ने पूछा कि आपको राम जी के पद कमल भी मिल गए और राज्य पद भी मिल गया अच्छा देखो है अटपटी बात की नहीं राम जी के पद कमल पाने के लिए राज्य पद छोड़ना पड़ता है और राज्य पद पाना हो तो राम जी के पद कमल छोड़ो लोग कहते हैं या इधर रहो या उधर रहो एक तरफ पर विभीषण जी को दोनों ही मिल गए किसकी कृपा है विभीषण जी कहते हैं भगवान की कृपा तो है ही लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है तुम उपकार सुग्री वहीं की ना राम मिलाए राजपद दीना सुग्रीव जी के लिए और विभीषण जी के लिए तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना राम जी के पद कमल भी मिले और राज्यपद भी मिला लोक भी बना और परलोक भी बना जीवन धन्य हो गया तो विभीषण जी बड़े आनंद में हैं अब एक घटना सुनो समुद्र बाधा बना हुआ है भगवान उस पार जाना चाहते विभीषण जी से पूछा क्या करें विभीषण जी बोले विनय करिय साई विनय करिय सा बिना करी सागर।, सागर, सागर, सागर।, सागर सन जा विनय करिए सागर सागर बिना करी सागर सन जाइए विभीषण जी बोले प्रभु समुद्र से रास्ता पाना हो तो प्रार्थना करो ये कह रहे हैं विभीषण जी और लक्ष्मण जी क्या बोले भगवान ने देखा क्या बात है लक्ष्मण विभीषण जी कह रहे हैं विनय करें लक्ष्मण जी बोले करो करो विनय करो अवश्य करो कायरों का काम है करो कादर मन कर एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा आलसी लोग कायर लोग ऐसे ही करते रास्ता भगवान को हंसी लगी मन ही मन अब बड़ी कठिनाई अब राम जी निभाते कैसे है विभीषण जी भगवान से जुड़ गए अब एक और भगवान के भाई हैं लक्ष्मण और एक और हैं विभीषण जी लक्ष्मण जी दे, देही के नाते श्री राम जी के भाई हैं और परिवार हैं तो एक और देही का नाता है और दूसरी ओर वैदेही का नाता है विभीषण जी वैदेही भाव वाले हैं आए अब भगवान ने कहा क्या करें तो बोले क्या ऐसे ही करव धरव मन धीरा राम जी की वाक्य रचना बड़ी अद्भुत है लक्ष्मण जी बोले महाराज मेरा विचार तो यह है कि ये आलसियों का कायरों का काम है कायर को आप तो धनुष उठाओ और चढ़ाओ बाढ़ सुखा डालो समुद्र को एक कह रहा हाथ जोड़ो समुद्र से दूसरा कह रहा हाथ में धनुष बांध लो सुखाओ और भगवान क्या बोले ऐसे ही करो धरो मन धीरा ऐसे ही करूंगा धीरज रखो अब भगवान की चतुरता देखो ऐसे ही करो धरो मन धीरा लक्ष्मण जी बोले कैसे भगवान ने इशारा किया कि बस ऐसे ही करो धरो मन धीरा अब विभीषण जी बोले कैसे भगवान विभीषण जी की ओर देखकर बोले बस ऐसे ही करो धरो मंदिर ऐसे ही करूं ऐसे ही करूं और आप आश्चर्य करेंगे धनुषवान लक्ष्मण जी को दिया भगवान ने आसन बिछाया और समुद्र से विनती करने लगे किसकी बात मानकर कर विभीषण जी की बात मान अब आप विचार करो श्री रघुवीर की है बान श्री रघु श्री रघु रघुवीर स्वभाव है विभीषण जी ने कह दिया हाथ जोड़ लो भगवान का कोई बात नहीं जो भक्ति की इच्छा सो हमारी इच्छा यह है भक्ति का सुख भगवान बैठे रहे तीन दिन विनती करते रहे तीन दिन बाद बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत लक्ष्मण धनुष धनुषाण ले आओ पर इस घटना में आप देखो विभीषण जी ने भी जो कहा भगवान ने उसका पालन तो किया पर उलाहना नहीं दिया कि क्या तुमने कहा और हम भगवान ने एक बार भी नहीं कहा अच्छा और लक्ष्मण जी ने भी यह नहीं सोचा कि ये विभीषण भी क्या क्या सलाह देते हैं विचार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन विभीषण जी का सम्मान भगवान करते हैं और भगवान सम्मान करें विभीषण जी का यह तो उनके स्वभाव की बात है लेकिन लक्ष्मण जी के तो विचार ही नहीं मिलते विभीषण जी से विभीषण जी कहते हाथ जोड़ो लक्ष्मण जी कहते हैं कि समुद्र को सुखाओ पर आश्चर्य करेंगे आप गीतावली रामायण में वर्णन है मेघनाद ने शक्ति वाण का प्रयोग विभीषण पर किया था और लक्ष्मण जी ने विभीषण को पीछे कर दिया स्वयं आगे हो गए और यह है गीतावली में विभीषण ही पर सी पर आप भय लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को पीछे कर दिया खुद मूर्छित हो गए राम जी आंसू बहाते रहे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर पुनः लक्ष्मण जी को जीवन दान देते हैं वैद्य की सम्मति से भगवान ने कहा लक्ष्मण एक बात समझ में नहीं आई मुझे देखने वालों ने बताया कि वह चोट तो विभीषण की छाती पर हो रही थी तुम क्यों आगे हो गए तुम्हारे तो विभीषण से विचार मिलने मिलते ही नहीं अजय जिससे विचार न मिलते हो उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे तो हम लोग क्या सोचते हैं अच्छा है कंटक कटा जाने दो झंझट झंझट में क्या है बल्कि सोचते हो ही जाए तो अच्छा ही है अच्छा है पर लक्ष्मण जी आप आश्चर्य करो क्यों विभीषण जी को पीछे कर दिया खुद आगे हो गए तो राम जी ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया विभीषण को बचाते यहां तक तो बात समझ में आती पहले तो बचाते ही नहीं और बचाते यहां तक लेकिन उनके लिए अपने प्राण दे देना यह बात मेरी समझ में नहीं आई लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया वह बड़ा अद्भुत है उससे पता लगता है कि विभीषण जी को भगवान कितना मानते हैं लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु जिस दिन विभीषण जी शरण में आए उस दिन आपने जो बात कही थी वही मेरे ध्यान में रही मुझे विभीषण से कोई लेना देना नहीं था फिर आपने कहा था कि जो सभीत आवा शरनाई तो रखियो ताही प्राण की नाई अगर विभीषण भयभीत होकर मेरी शरण में आया तो मैं उसे अपने प्राण की तरह रखूंगा तो प्रभु आपने विभीषण को प्राण की तरह समझा और मेघनाद ने जब विभीषण पर शक्तिबाण का प्रहार किया लक्ष्मण जी बोले तब मुझे लगा कि यह प्रहार विभीषण पर नहीं भगवान के प्राण पर हो रहा है वह मैं कैसे देख लेता इसलिए मैं आगे हो गया भगवान विभीषण जी को प्राण की तरह मानते हैं और विभीषण जी की चिंता आप आश्चर्य करेंगे छोटा भाई कह रहा है कि धनुष पर बाण चढ़ा के समुद्र को सुखाओ और भगवान कहते नहीं विभीषण जी की बात मानी जाए और सुनो लक्ष्मण जी मूर्चित हुए छोटा भाई बिछुड़ रहा है भगवान दुखी हैं पर दुखी हैं लक्ष्मण जी के दुख से पर चिंता है विभीषण जी की भगवान क्या कहते हैं है का रहों पुनी अनुज संघाती बंदर तो गिर में चले जाएंगे और मैं लक्ष्मण के साथ चला जाऊंगा मेरे प्राण लक्ष्मण के साथ जाएंगे लेकिन मुझे चिंता तो एक की है। ही है हुई है कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती ऐसो उदार जगमान एसो को उदार जग उदार जगमान जग म और एक बात सुन विभीषण जी को भगवान कितना चाहते इसके उदाहरण में देगा प्राण के समान दूसरी बात लक्ष्मण जी मूर्छित है तो भी भगवान सोचते विभीषण का क्या होगा और एक कथा मैंने और सुनी है श्री राम जी का राज्याभिषेक जब श्री अवध में हुआ तो सभी लोग आए उनमें विभीषण जी भी आए लीने सकल विमान चढ़ाई विभीषण जी आए एक दिन सबको विदा किया गया सब अपने अपने घर को जाने लगे विभीषण जी को भी विदा किया गया विभीषण जी चले रास्ते में किसी राज्य की सीमा में जब उनके रथ ने प्रवेश किया तो उनके रथ चक्र से कुचलकर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई विभीषण जी पकड़ लिए गए उस राज्य का ऐसा नियम था कि मृत्यु के बदले मृत्यु विभीषण जी को दंड मिलने वाला था नियम था पर जिसको प्राण दंड देते हैं, उसकी अंतिम इच्छा पूछते विभीषण जी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो मृत्यु दंड तो मिलेगा विभीषण जी बोले और अंतिम इच्छा क्या? अंत समय भगवान का दर्शन हो जाए। राम जी का दर्शन हो जाए। खबर गई राम जी तुरंत आये लथारूढ़ होकर उस नगर के निवासियों ने राजा ने सब ने नियम पूर्वक श्री राम जी का अभिवादन किया राजा राम राम जी प्रभु आपके राज्य के अधिकार में ही यह राज्य है पर यहां की नियमावली ऐसी है, है और विभीषण जी आपके भक्त हैं पर उनके द्वारा यह हुआ है अब आप चाहें तो संशोधन करने पर नियम तो यही है नियम तोड़ना हो पर हमारे यहां तो यही नियम है मृत्युदंड के बद मृत्युदंड विभीषण को मृत्युदंड मिलेगा इनकी अंतिम इच्छा थी आपके दर्शन के लिए आप पधारे अब इनकी इच्छा भी पूरी हो गई अब तो क्या आज्ञा अब तो इन्हें मिलना चाहिए या नहीं भगवान ने कहा मैं आपके नियमों को तोड़ने नहीं आया नियम का पालन अवश्य करें लेकिन मृत्युदंड विभीषण को नहीं मिलना चाहिए प्राण दंड विभीषण को नहीं मिलना चाहिए कहा क्यों कह एक बात बताओ विभीषण से आदमी कुचला है कि विभीषण जी के रथ से तो कहा रथ के पहिए से तो फिर एक बात बताओ जब रथ के पहिए से व्यक्ति कुचलकर मरा है तो रथ के पहिए को क्यों नहीं प्राण दंड दे रहे अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं रथ तो चल रहा था तो दंड तो चलाने वाले को दिया जाएगा चलने वाले को नहीं तलवार चल गई तो चलाने वाले को रथ के पहिए से कोई कुचल गया तो रथ के पहिए को नहीं रथ चलाने वाले को अच्छा ऐसा ही है नियम हा तो विभीषण रथ चला रहे थे तो इनको चलाने वाले को दंड मिला पर विभीषण को कौन चला रहा जो मेरे चरणों का आश्रित है उसको तो मैं ही चलाता हूं तो जैसे रथ के पहिए को दंड नहीं मिलेगा रथ चलाने वाले को दंड मिलेगा इसी तरह जो मेरे आश्रित भक्त हैं उनसे कोई अपराध हो जाए तो दंड उन्हें नहीं उनके अपराध के दंड को तो मैं स्वीकार करता हूं और भगवान ने कहा भ्रत्यापराध अपराधे सर्वत्र स्वामीनो दंड है अपराधे भ्रत कहते सेवक को सेवक के अपराध पर स्वामी को सजा मिलनी चाहिए इसलिए यह प्राण दंड विभीषण को नहीं मुझे मिले मैं मृत्यु दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ सबकी आंखों में आंसू आ गए सबने कहा कि प्रभु बस परीक्षा हो गई किस बात की हमने सुना था कि आप जैसा भक्त वत्सल शरणागत वत्सल कोई नहीं पर आज देख लिया ऐसो को उदार जग ऐ